दोस्तों, जोसिप मर्फी का असल पैगाम बहुत क्लियर है। आपकी जिंदगी वैसे बनती है, जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हो। हमने देखा कि आपके सबकॉन्शियस के अंदर एक ट्रेजर हाउस है, जो आपकी सोचों को रियलिटी बनाता है। कॉन्शियस माइंड गार्ड है, लेकिन सबकॉन्शियस क्रिएटिव व फेथ, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफ्फर्मेशंस के जरिए सबकॉन्शियस मिरिटल्स क्रिएट करता है। ये आपके बॉडी का नैचुरल हीलर भी है। अगर आप उसे हेल्थ के पॉजिटिव कमांड्स दो, वेल्थ, सक्सेस और रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करने का सीक्रेट भी सबकॉन्शियस ही है। और प्रैक्टिकल टेक्निक्स, अफ्फर्मे� मर्फी कहते हैं, your subconscious mind does not argue with you. It accepts what you believe. मतलब आप जो भी repeatedly सोचते और feel करते हो, वहीं आपकी जिंदगी बन जाता है. सोचिए, अगर आप अपने subconscious को fear, doubt और negativity से feed करते हो, तो naturally आपको failures और blockages मिलेंगे. लेकिन अगर आप उसे faith, clarity और positive thoughts से feed करते हो, तो आपकी जिन्दगी में opportunities, health और खुशी बढ़ जाती है। दोस्तो, इस किताब का असल नतीजा ये है, subconscious mind आपकी तकदीर का engine है। अगर आप इसे master कर लेते हो, तो आप अपनी destiny master कर लेते हो। अब फैसला आपके हाथ में हैं। क्या आप अपने subconscious को randomly negative thoughts के हवाले करोगे, या फिर consciously उसे positive beliefs और clear goals दोगे ताकि वो आपकी जिंदगी में miracles create करें। एक line में जो आप सोचते हो, वही आप बन जाते हो।